इट फिक्स एक डर बैठा हुआ है हम सब में कि मैं कर तो बहुत सकता हूं लेकिन डर है कि कहीं फेल ना हो जाऊं जब भी हम कुछ बड़ा काम करने की सोचते हैं और जब हम पूरी प्लानिंग भी बना लेते हैं तब हमारे दिमाग में एक बात आती है बार-बार कि यार मैं कर तो रहा हूं पर यह मेरे लिए सही होगा या गलत होगा मैं स्टार्ट तो कर दूंगा लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाया तो मैं फेल हो गया तो देखो हमारा इंसानी दिमाग है ना उसकी एक बहुत बड़ी गंदी आदत है जब तक कि उस गंदी आदत का फायदा उठाना शुरू ना कर दो और वो है इसका नेगेटिविटी की तरफ जल्दी से झुक जाना जब भी उसके सामने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात रखते हैं तब वो नेगेटिव चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर रात को ऑफिस से डेली 8 बजे आता है और आज 9 बज गए तो हम इसी डर में रहते हैं कि यार कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई हम कभी भी यह नहीं सोचते कि हो सकता है रास्ते में आते टाइम को रिलेटिव मिल गया होगा घर ले गया होगा शादी का कार्ड दे रहा होगा यानी कि डर तो अब तरीका मैं बताता हूं कि इस डर को फायदे में कैसे बदलें बदले। देखो जब भी तुम अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो और अगर एक टाइम ऐसा आए कि यार बात बिगड़ सकती है मेरी मेहनत शायद फेल हो सकती है या मेरी मेहनत शायद थोड़ी कम रह सकती है तो समझ जाना कि ये जो डर नाम की चीज है ना वो तुम्हें बोल रही है कि अपने अंदर का सोचने का प्लानिंग करने का अपने शरीर को मेहनत में काम में लेने का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो समझना दिमाग के इस इंडिकेशन को वो तुम्हें रोकता नहीं है तुम्हें वार्निंग देता है कि अपग्रेड हो जाओ तुम्हारा वर्जन पुराना हो गया है ये जो खौफ है ना मन में कि मैं फेल भी हो सकता हूं वो हमारे को दिन प्रतिदिन खोखला बनाते जा रहा है यार मैं ट्राई तो कर लूं लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं अगर ये भी चला गए और फॉर्मूले ने काम भी नहीं किया तो मैं ना इधर का रहूंगा ना उधर का yaar main sab kuch chhod kar aaiye iski taiyari mein to lag jaun lekin pata nahi kitne saal mehnat karni padegi aur uske baad bhi kya guarantee hai ki selection ho jayega mere paise to jayenge hi aur agar fail ho gaya to time bhi jayega fail hona bahut bura hai lekin try na karna usse bhi bura hai fail hone ka dard to thode din rehta hai lekin try na karne ka pachtaawa zindagi bhar rehta hai jo aise pal hone se darta hai wo khud hi apne safal hone ke chance kam kar deta hai hamari sabse badi mahanta isme nahi hai ki hum kitni baar fail से बड़ी महानता इसमें है कि हम फेल होने के बाद कितनी बार वापस लड़ने के लिए तैयार होते हैं डर के सामने अगर उससे बड़ा कोई डर आ जाता है ना तो छोटा वाला डर अपने आप चुप हो जाता है मान लो तुम्हें कहीं बाहर एग्जाम देना है ट्रेन से जाना है और तुम्हें डर लग रहा है कि यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा तुम हाथ में किताब लिए पढ़ते रहते हो और तुम्हें अचानक से सुनाई देता है कि ट्रेन 30 मिनट लेट हो गई अब तुम्हारे अंदर दूसरा डर क्रिएट हो गया कि एग्जाम तो तब दूंगा जब ट्रेन आएगी फिर तुम पागलों की तरह इंक्वायरी काउंटर पर जाते हो इधर-उधर पड़ताल करोगे तुम भूल जाओगे कि तुम्हें पढ़ाई में क्या-क्या नहीं आता तुम अपने एग्जाम वाले डर को भूल जाओगे देखो छोटे डर को रिप्लेस कर दिया बड़े डर ने अब सपोज करो तुमने 25 मिनट वेट किया और जब तुम स्टेशन पर खड़े हो तुम्हें नेचुरल कॉल आ गया गलती से तुम्हें 2 नंबर लग गई और सपोज करो तुम्हारे ट्रेन को प्लेटफार्म तक आने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम ही बचा है अब तुम क्या करोगे जोर से लगे तुम्हें तुम्हारे साथ जो खास लंगोटिया यार है वो बोल रहा है कि यार ट्रेन में ही कर लेना लेकिन ये तो सिर्फ तुम जानते हो कि फिलहाल तुम्हारा सबसे बड़ा डर है कि कहीं ट्रेन में यार भीड़ हुई और टॉयलेट खाली नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी एनीवे anyway, तुमको जरूरी था सबसे बड़े डर को किल करना तो तुम 3 मिनट में जाकर कर के आए और ट्रेन पकड़ ली और जैसे ही ट्रेन में बैठे दोनों बड़े वाले डर रेन का छूटना और और कुछ छूटना ये दोनों डर तुम्हारे खत्म हो गए और उसके बाद में जो एग्जाम वाला डर है वो अगेन एक्टिवेट हो गया ये है डर की काली करतूत सॉल्यूशन मिला तो अब तुम्हारे किसी भी डर के सामने बड़ा डर कैसे लाओगे देखो जब किसी बनी हुई दीवार को बिना उसके हाथ लगाए छोटा करना हो तो उसके पास एक बड़ी दीवार बना दो इससे पहले वाली दीवार उसके कंपेयर में अपने आप छोटी दिखना बंद हो जाएगी ये डर है ना ये सब दिखावे का खेल लेकिन अब सवाल इस बात का है कि किस डर की बड़ी दीवार बनाएं ऐसी चीज से डरो जिससे डर तो लगे लेकिन वो पॉजिटिव हो वो तुम्हें उस सिचुएशन से लड़ने के लिए फोर्स कर दे जैसे कि अगर मैंने ये काम करना छोड़ दिया तो जब मैं एकदम बूढ़ा हो जाऊंगा तो हॉस्पिटल में लेटकर ही सोचूंगा कि काश उस दिन मैं डरता तो आज पछतावा नहीं होता पछतावा पुरापे के पछतावे का डर क्रिएट करो अपने कि कहीं आज अगर मैंने कोई काम बीच में ही छोड़ दिया तो जो पछतावा बाद में होगा उसका कोई सलूशन नहीं होगा सिवाय पछताने के और कैसा पॉजिटिव डर पैदा कर सकते हैं कि अगर मैंने ये काम या पढ़ाई हार मान करके छोड़ दी तो शायद इससे बड़ा अवसर मुझे अब नहीं मिलेगा और अगर मिलने की उम्मीद है यानी कि फेल होने के बाद भी चांस मिलेगा तो फिर डर कैसा चुनौती स्वीकार करना यार जाओ और उस चुनौती का सामना करो यानी कि अब आपके सामने आपका डर एक चैलेंज बन गया देखो चैलेंज और डर दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है चैलेंज एक तरह का पॉजिटिव डर है वो हमें आने वाली सिचुएशन का डटकर सामना करने की ताकत देता है चैलेंज उस सिचुएशन को चुनौती देता है जबकि डर उससे भाग जाने के लिए बोलता है और भागना मतलब खुद ही अपने एफर्ट्स को पानी में मिलाना डर तो एक गोताखोर को भी होता है कि कहीं कोई Shark मछली के चंगुल में फंस गया मैं तो लेकिन इसी डर को वो चैलेंज में बदलता है पूरी सतर्कता के साथ गहराइयों में गोता लगा के वापस आ जाता है तो अगर डरना ही है तो डर को सोचने से ही डरो कि कहीं ये डर मुझ पर हावी हो गया तो तब तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा मुझे अपने डर को चुनौती में बदलना है डर पर मेरी जीत फिक्स है जय हिंद वंदे मातरम fix.